ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम वुल जाओ गम तो बातें करते हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निशा जी निशा जी कैसे हैं आप ओम शांति ओम शांति ठीक हूँ आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया और आपको देखकर और अच्छे हो गए तो निशा जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष इस मुलाकात में मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम है निशा पंजवानी और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र अमरावती की रहने वाली हूँ हु. मेरी बुआ और मेरी माता ज्ञान में स्टार्टिंग में चले तो अच्छा, उनके थ्रू ही मुझे ज्ञान मिला था तब मैं बहुत छोटी थी हुँ, हुँ, हुँ. और कल्चरल प्रोग्राम था जब अच्छा, मैं अच्छा, नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी तब मुझे मौका मिला था कि आ, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का तब वीआईपी ग्रुप आया था हुँ, हुँ, हुँ. तो तब तो मैं कन्या थी छोटी थी ज्ञान का इतना नॉलेज नहीं था तो इसी वहाँ चलो मधुबन की पवित्र भूमि पे आने का मुझे मौका मिला वो होने के बाद फिर बस घर चले गई लेकिन फिर पढ़ाई में कॉलेज में उसमें चला गया समय तो बाबा की मतलब ज्ञान से जुड़ी थी लेकिन उसी में ज़्यादा फोकस था पढ़ाई में एजुकेशन में और अपना जॉब में अभी वापस जॉब करते करते तीन चार साल से कोशिश यही थी कि वापस मैं दुबन भूमि में आऊं तो कन्या का मुझे मौका मिला बढ़िया मेरी बहन भी है वो भी ज्ञान में चलती है पूजा तो पुणे में हम लोग रहते हैं अभी किराए के मकान पर धानवरी सेंटर से जुड़े हुए हैं शैला दीदी है वहाँ पर तो उनसे हमारी ऐसे ही मुलाकात हुई दो साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं हम आए यहाँ पर तो कहा भाव दीदी जी हमें चलना है कन्या भट्टी पर तो उन्होंने बोला बिल्कुल और बस हम यहाँ आ गए <laughs> कन्या भट्टी का अच्छा इस मेडिटेशन सेशन जो आपने अटेंड किया उसमें कितने दिन का सेशन था और किस तरह का जो है अनुभूति आपको हुई और कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपील किया आपकी अंतर की ज्योति को जो है जगाने में वो थोड़ा बताएँ जी आ, भट्टी स्टार्ट हुई हमारी 31st 31st थर्टी ऑफ जुलाई 4th अगस्त वाज़ द लास्ट डेट तीन चार दिन की हमारी भट्टी थर्टी फर्स्ट को इनाग्रेशन हुआ था तो बेसिकली तीन दिन की हमारी भट्टी थी, थी सुबह और शाम दो टाइम हमारी आ, भट्टी चलती थी जिसमें योग और ज्ञान हमें सिखाते थे hmm. लेकिन इसमें मेन जो हमारा था जो हमें आ, फोकस करना था वो था मॉन hmm. साइलेंस तो so, साइलेंस की शक्ति अगर रहेगी तो आप ज्ञान को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं योग अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं और बड़े बड़े महारथी आए हमारे सामने जिन्होंने हमें ज्ञान सुनाया उनका अनुभव सुनाया बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने साकार में कैसी पालना की थी और कहीं कहीं यही लग रहा था कि आज से तैंतीस साल पहले जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तो ये हम लोग भी कनेक्टेड थे हमारी आत्मा भी कनेक्टेड थी और हमने भी ज़रूर कहीं ना कहीं बाबा से साकार पालन ली होगी तभी बाबा ने वापस हमें बुलाया है शांतिवन हो पांडव भवन हो दोनों में हमें इतना कनेक्शन फील हुआ तो बस यही लगता है कि बार बार अब हम मधुबन आए जितना हो सकता है हम इस शरीर निर्वाह अर्थ करें और बाकी बाबा की सेवा में करें बहुत अच्छा अनुभव आ, निशा जी बहुत अच्छी भी, आ, अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाया कि कैसी आपको जो है मेडिटेशन में एक डीप इंसाइड हम लोग जो है कनेक्टिविटी की फीलिंग करना चाहते हैं और जैसे ही वो फील आता है तो हमें बेहद खुशी होती है हमारा जो है जिसको अत्यंत सुख कहते हैं वो फीलिंग आता है जब तक वो फीलिंग ना आए तो आपका फिर बट्टी या मेडिटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता आपकी आत्मा भरपूर महसूस नहीं करती तो शायद आपने उस अनुभव को किया है और मैं चाहूँगा कि एक और बात आ, कि आप आ, अपने प्रोफेशन क्या है आपका क्या करते हैं और कैसे ये मैनेज करते हैं वो थोड़ा सा बताइए जी बिल्कुल बहुत ईजी है मैनेज करना अगर आपका मन स्थिर हो और आपका मन स्थिर होता है सिर्फ योग से मेडिटेशन से मैं रियल इस्टेट में सेल्स में काम करती हूँ पुणे में मेरा वर्किंग आवर्स है मॉर्निंग एलेवन टू सेवन सुबह उठते से ही हमें अब अमृतवेला करना पड़ता है तो हम अमृतवेला करते हैं लेकिन अमृतवेला के बाद कोशिश यही रहती है हमें सिखाया जाता है कि आप ना सो परंतु ऑफिस होने के कारण हमें हम थोड़ी देर सो जाते हैं आराम से आके रेस्ट मिल जाए फिर वही खाना वाना बना के अपना आ, और हम ऑफिस चले जाते हैं ऑफ़िस में भी निरंतर जैसे हमें काम रहता है जिस समय भी हमें फ्री थोड़ा समय मिला तो हम कोशिश करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल जैसे सिखाया गया है कि ट्रैफिक को कंट्रोल का एक घंटे में बाबा को याद करना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. तो वो भी हम करते हैं कनेक्टेड रहता है ताकि हमारा मन शांत रहे क्योंकि मन शांत रहेगा तभी हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे फिर घर आने के बाद मुरली मुरली सुबह नहीं हो पाती है ऑनलाइन हम पढ़ लेते हैं उषा बहन जी का तो आते समय फिर ऑफिस से लौटते समय हम शाम की मुरली अटेंड करते हैं के बाद फिर घर का खाना वाना जो भी है और फिर <laughs> रेस्ट जी अनिशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सुनने वाले ये भी सोचते होंगे कि मेडिटेशन या ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होगा जॉब करने में ही हमारा टाइम बहुत चला जाता है और उसके बाद घर पे आते हैं तो घर पर भी काम रहते हैं तो कैसे हम लोग इस मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें लेकिन आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बात तो निश्चित हो गया कि आप काम करते हुए अपने प्रोफेशन को संभालते हुए घर संभालते हुए भी मेडिटेशन को आप समय दे सकते हैं और इसमें करना क्या है जैसे डेली रूटीन में आप हर चीज़ के लिए टाइम देते हैं खाने के लिए देते हैं नहाने के लिए देते हैं आप जॉब के लिए देते हैं पढ़ाई के लिए देते हैं तो उसी तरह एक थोड़ा सा जो स्लॉट है आधा घंटे का आप इसमें भी दे सकते हैं जैसे है। आपकी अंतर आत्मा की जागृति के लिए ये समय है और यही इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है जिसमें आप अपने आप को बुस्टअप करते हैं आप शक्तिशाली बनते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मेडिटेशन से बहुत सारी बीमारियाँ आपके कम हो जाती हैं और लाइफ अगर आप इस तरह का जो लाइफ बताया जाता है उसको अगर आप अपना लेते हो तो आप हमेशा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हो निशा जी आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो जरूर हमें बताइए एक लाइन जी इस समय तो मुझे एक ही गीत याद आता है शिव की प्रीत ने सिखलाया है सब से प्रीत निभाना सबसे प्रीत निभाना क्या बात? <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम फिर मिलेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन पर जी हाँ विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो सीप नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप सभी को निशा जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने का जो है जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो गई होगी तो ज़रूर इस जिज्ञासा को जो है बढ़ाइए और आइए आगे बढ़ते हुए मैं निशा की जो बहन है उनसे बात करेंगे पूजा जी से पूजा जी जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम है तो उनका अनुभव हम लोग सुनेंगे अभी जानकारी लेंगे उनसे कि उनका अनुभव क्या है पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति भाई जी ओम शांति कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं बहुत अच्छे हैं और आपको सुनकर देख कर अच्छा लग रहा है यहाँ पर स्टूडियो में आप आए हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता मित्र भी आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए करते क्या हैं आप मेरी आ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन करेंटली मेरी एजुकेशन एक्चुअली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से हुई है पर अपॉर्चुनिटी के दौरान मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ और चूँकि वर्क फ्रॉम होम है और जिससे हमें ज्ञान योग का भी समय मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से तो मैं इस जॉब को भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्जॉय कर रही हूँ और साइड बाय साइड इस पढ़ाई के साथ मेरी लौकिक दूसरी पढ़ाई भी शुरू है मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ अच्छा। तो क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है तो आ, उस हिसाब से <laughs> तो कंपटीशन में कौन से एग्जाम्स की की तैयारी तैयारी कर कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी रही हूँ बाबा <laughs> मदद करते हैं और आ, हम कर आ, रहे हैं बस <laughs> मिलते हैं जी जी तो जी। बाकी रही दिनचर्या की बात तो यही लगभग सेम ही रहेंगी निशा बहन के जैसे अमृतवेला फिर बट मुझे घर की सेवा कम ही कम ही मिलती है क्योंकि बहन है तो उस समय में मेरी कंपटीशन की जो लौकिक पढ़ाई है मैं उस समय को उसमें लगा लेती हूँ और फिर दे दा, दस बजे से वैसे तो वर्क फ्रॉम होम है तो समय का ऐसा कोई बंधन नहीं, नहीं है नहीं। तो कोशिश यही रहती है कि मैनेजमेंट चलता रहे टाइम अलॉट कर दिया कर दूँ हर सेक्शन को तो ताकि दिन मैनेजेबल रहे बिल्कुल एकदम टाइम पे आके ब्लंडर ना हो जाए <laughs> तो दस बजे से ग्यारह बारह बजे तक ऑफिस का काम फिर बारह से एक बजे तक खुद की चीज़ें कुछ कभी बीच बीच में कनेक्ट होना मेडिटेट करना मुरली के एक दो पॉइंट रिवाइज कर लेना जो सुबह में सुनी हो ऑनलाइन के ज़रिए उषा बहन जी की और फिर आफ्टरनून में थोड़ा और वापस से ऑफिस का काम रिगेन करके और किसी दिन अगर ना रहे तो वापस अपनी पढ़ाई ले लेते हैं जिससे वो भी मैनेज हो सके बाबा को बुला के वो ऑफिस की पढ़ाई ले लेते हैं फिर दीदी का बेटा है तो उसको स्कूल से लेके आना पड़ता है उसको स्कूल से लेके आना <laughs> उसको सुलाना साथ में साथ खुद भी रेस्ट कर लेते हैं फिर इवनिंग को नमाज शाम के बाद मुरली क्लास अटेंड करने चले जाते हैं बस चलिए अब यहाँ पर तीन दिन का जो मेडिटेशन सेशन आपने पूजा जी अटेंड किया है जी। तो इसका जो अनुभव है वो क्या है किस तरह से आपको जो है अपनी आत्मा की जोत उजागर हुई हो या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो कुछ अच्छा अनुभव हुआ हो वो शेयर कीजिए जी सबसे पहले तो मैं जिस दिन आई थी हाँ। न सिर्फ आने की बात जी जी जी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये एक चीज बहुत रहती थी कि क्योंकि बाबा दिखते नहीं है वो निराकार है हालांकि मैं ज्ञान में हम पहले से बहुत समय पहले से आए हैं जी, जी। पर एक था और बाबा की मदद ऐसे नहीं कि कभी नहीं मिली है जिस दिन से आए हैं उस दिन से मदद है पर एक चीज थी कि वो दिखते नहीं है तो मन क्योंकि लौकिक पढ़ाई वाले हैं तो थोड़ा साइंस का एक रहता है न जो चीज दिखती है उस पर थोड़ा ज्यादा बिलीव होता है बिल्कुल बिल्कुल तो इस बार जब हम पांडव भवन से वापिस आए और मेरी बड़ी इच्छा थी मैं मैंने वो पुराने टाइम की नाइनटीन सेवेंटीज़ की सिक्सटीज़ की बाबा की स्टोरी हिस्ट्री पढ़ी थी पर मुझे वो सिंधी की कोई मुझे बताए कि उस समय क्या हुआ था कैसे हुआ था दे दे दे। तो आज एक बहन मिले सिंधी जो कि बहुत पुराने हैं तो उन्होंने जब बताया कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई थी और मुझे काफ़ी बिलीव हुआ और पांडव भवन में और मेरे जो भी संकल्प थे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मुझे मिलते जा रहे थे मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ रहा था पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जा रही थी कि मुझे वो आंसर मिल रहे थे अरे वाह और मुझे वो फीलिंग हो रही थी क्या बात तो अब मेरा निश्चय थोड़ा और पक्का हो गया है कि परमात्मा तो है ही है प्लस वो मेरा बाप है और मैं भाग्यवान हूँ ऐसे ही सिर्फ समान नहीं है मैं सच में भाग्यवान हूँ <laughs> तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने फील किया है और मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव जो है करने में थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है थोड़ा आपको जो है इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपको संयम नियम के साथ विधिवत मेडिटेशन को जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है जो पूजा जी ने किया है तो अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे लाइफ में कई बार जो है उतार चढ़ाव हम देखते हैं ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है हमें कम्प्लीट करना है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं इस समय को ध्यान में रखते हुए मेरे सामने दो चीज़ें हैं क्योंकि ये बिल्कुल पिछाड़ी का समय है तो मुझे जल्दी से जल्दी न्यारा भी होना है पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे कर्म और जो ड्यूटीज़ है वो छोड़ देनी है नहीं। नहीं। नहीं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपनी लौकिक ड्यूटीज़ भी पूरी करती रहूँ और वो बाहर से दिखने में भली अलौकिक है असल में देखा जाए तो वो, वो एक अलौकिक ही है और वो एक आत्मा के लिए ज़रूरी चीजें, अगर हम उसको भी वो भी परमात्मा कार्य ही है वो सिर्फ बाहर की दुनिया क्योंकि रील रील है वो सिर्फ बाहरी है रियलिटी तो सिर्फ एक ही है कि परमधाम है मैं आत्मा अविनाशी हूँ तो रास्ते में जो भी कुछ आ रहा है बस करते जाना है वो चाहे जो भी कुछ हो और मंजिल सिर्फ एक ही रखनी है कि न्यारा हो सकूँ तो सबसे डिटेच रहूँगा <laughs> चलिए पूजा जी काफ़ी अच्छा आपने सुनाया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा हमें और आशा करूँगा हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके अलौकिक और मेडिटेशन के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को आपने साझा किया हमारे साथ में तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप थोड़ा संयम रखें खुद पर विश्वास रखे अगर स्व पे विश्वास नहीं होगा तो शायद सामने से कई चीजें आएंगी पर आप नहीं समझ पाओगे हाँ। खुद पे विश्वास भी जरूरी है सिर्फ दूसरों मतलब सिर्फ दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेना है खुद पे विश्वास रखे और जो सामने से चीज़ आ रही है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और दी बेस्ट परमात्मा जो कराना चाहते हैं उसके लिए रेडी रहे क्या बात चलिए पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और मैं चाहूँगा कि कोई अगर गीत आपको पसंद आता है तो कोई एक गीत जो बहुत ही आपको लगता है कि बार बार सुनना चाहिए तो ऐसा कोई गीत है उसका लाइन बताइए मुझे अभी इस मोमेंट तो वैसे मुझे एक दादी जानकी जी के मूर्ति जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो एक गीत कंटिन्यू बजे जा रहा था बाबा तेरा बनने में सुख सुख मिलता मिलता है है है है इससे एक्चुअली मुझे थोड़ा पर्सनल टच भी सिंधी के साथ तो ये जो <laughs> इलाही वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत सारा जे जे तो जे। मुझे काफी कनेक्ट फील होता है बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके एंड बहुत ही प्यारा सा अलौकिक जो गीत है स्पिरिचुअल सॉन्ग है वो आपने याद कराए है तो ज़रूर सुनेंगे हम थोड़ी देर में चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने पूजा और निशा जी को सुना और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिला बैठे बैठे और मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके दिल पे कहीं ना कहीं एक जो है मूवमेंट ऐसा भी हुआ होगा कि जहाँ पर आपकी विशेष मन ने कहा होगा कि क्यों नहीं हमें भी इस चीज़ को सीखना चाहिए समझना चाहिए क्या है मेडिटेशन क्या है ब्रह्म कुमारी फ़िलोसफी तो निश्चित तौर पे अगर आपका संकल्प इस तरह से मन ने आपको बताया होगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईश्वर की ब्लेसिंग ही समझ ले कि आपके पास ये थॉट आया है तो इस थाट को प्रैक्टिस कीजिए अभी नज़दीकी अपने सेंटर पर या किसी को अपने दोस्त को जो ब्रह्म कुमारी जाता हूँ उन्हें कॉल करके थोड़ी जानकारी ले और विज़िट करें इन्हीं शुभ के साथ और आप पर हमेशा ईश्वर का ब्लेसिंग हो और ढेर सारी खुशियों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ अच्छे अनुभवों को लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो